ब्रह्मानंद अनुभूत में ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ है इसका प्रत्यक्ष सभी का अनुभव तो कर जिसके आदर पर आपको तो निश्चय हो जाएगा निश्चित आप जगने के बाद तुरंत झटपट काम करना नहीं चाहते अधिकतर लोग देखा गया जब कुछ दिन चुप चप बैठे आलस के नहीं बैठे हुए हैं लेकिन वो जो आनंद है ना जिसे छोड़ के बाहर आ रहे हैं उसकी स्मृति वो चाहते उसी आनवे बना रहा कुछ देर तो बैठा रहेगा फिर वो प्रवृत्ति में है। यही लिंग है सुश्र आनंद किया था एवं दुख होता तो उस स्मरण करता चुपचाप बैठे रहता। दुख को कौन स्मृति करके बैठा रहना चाहता है वह चाहते जल्दी दुख भूल जाए कि भी हैं भूलना चाहते भूलना लेकिन चाहते तो सभी है इसलिए कहते कंचित कालम प्रबुद्ध ब्रह्मानूषण निर्विषय सुखी प्रबुद्ध कुछ काल तक कंचित काल चाहे एक मिनट दो मिनट पांच मिनट अलग अलग, अलग वित्तियों पर निर्भर ब्रह्मानंद की वासना अनुक वह भी अभी लगी हुई रहती है यथा जिसलिए ऐसा इसलिए निर्विषय सुखी संतुष्टि मास्ते कोई विषय का को चिंतन न करता हुआ सुखी होकर चुप चाप बैठा रहता है निकलना नहीं चाहता है बाहर आना नहीं चाहता बच्चों को जो कुछ होते हैं तुमको उठाए तो उठाने, उठाना उठना नहीं चाहते रहने तो थोड़ी देर स्कूल जाने आए अभी टाइम आए बोलेगा बच्चा अभी वो जो सुख है सुशक्ति वाला उसको पता है, है।, <laughs> तो है।, है।, तो दर है।, है निर्विषय कोई विषय भी नहीं और सुखी रहता है दुखी नहीं प्रबुद्ध से जागरण प्राप्त जग जाने के बावजूद भी कंचित कालम, काल पर, थोड़े समय के लिए होता है वो, उसका वासना के से, वो आनंद की वासना है, थोड़ा शांति बनी अनुभूत से ब्रह्मांसना संस्कारो अनुगछ अनुशक् में जब अनुभूत ब्रह्मानंद था उसकी वासना में उसके संस्कार कुछ क्षण तक के लिए कंटिन्यू बना हुआ रहता है अतएव कुथा ये अवगम्य ये कैसे आपने जाना यथक करना जिस कारण से प्रबोध आदो निर्विषय विषयानुभ रहित तो, प्रबोध आदि काम में भी विषय रहित तो करके विषयानुभ रहित तो करके भी सुखी संतुष्टि अतो अवगम दी कर कहा तो इससे हमें निश्चित कर हैं। हमें रहे हैं हम नुष्टि कुतुन्ना फिर हमेशा चुपचाप बैठे रहते देखने के बाद भी क्यों चुपचाप बैठे नहीं रह जाता है क्यों काम धंधे में लग जाता है दोबारा ब्रह्मांड की वासना आई हुई थी उस वासना वासना के बैठे हुए उसी वासना और वापस। जगे हुए हैं उसी और वापस जगे को चलाए रखो ने बने रहोगे ना तुम्हारे हाथ में थोड़े ही काम यदि हमारे अपने हाथ में होता तो सभी समाधि में लगे रह जाते इनके कर्म है ना जिनको वापस भयमुख कर आपके अपने कर्मों की वजह से उठ के बाहर कर्म भी प्रेरित पश्चात नाना दुखा निभाव ब्रह्मा ब्रह्म नंद मेखिलोजना कर्म भी प्रेरित पश्चात होता क्या है कुछ तो क्षणों के बाद ही आपको अंदर कर्म प्रणय दर अभिमजन करना है ये करना है कर, गर्म पानी बनाना है नहाना है ये दिमाग में फितुर के सारी चीजें आ जाती है अब उठ के जाएंगे गीजर ऑन करना पड़ेगा नहीं सब करना तो पड़ेगा बाथरूम से भले ही रात्रि में बाथरूम से आप ला कर गीजर के नीचे बाल्टी भी रेडी करके रखा है टैप भी डाल दीजिए ऑन तो करना ही पड़ेगा उसको कौन उठ के आएगा आपने उठ के आएंगे तो और रात्रि में ही और रिकॉर्ड कर दिया आपने कल सुबह क्या करना है वही आपको तंग कर देता है पैसे तय कर लिया ना रोज हमने इतना बजे उठना है इतना बजे ये करना है इतना बजे वो करना है इतना बजे वो करना है वो प्री रिकॉर्डेड है अंदर वो टाइम पर आपको काम कराना शुरू कर देता है आपको सोने नहीं देगा ब्रह्मांड नीरा नहीं रहने देगा ये ये प्री प्रोग्राम्ड है ना कंप्यूटर की भाषा में प्री प्रोग्राम है सारी चीज वे कह रहे हैं कि कर्म भी प्रेरित रहा कर्म से प्रेरित हो करके नाना दुखान भाव भिन्न प्रकार के जागृत काल क्या है जो कुछ दुख ही अनुभव होता है दुख का निभावन शनि धीरे धीरे क्या करता है उस ब्रह्मानंद को भूल ही जाता है ब्रह्मानंद सारे जनता का एक ही यही हाल है सबका ही हाल फिर जब थक जाएंगे रात होते होते तब फिर वो चार्जिंग कर सोचता चलो मैं थोड़ी सोया जाए दिन भर हो गया थक गए परेशान दिमाग रगड़ा दिया थक गया कोई पढ़ाई में लगा रखा है कोई और कईयों को मालूम है <ताँद>। क्यों जी रहे शास्त्र पढ़ना चाहिए मुक्ति मुक्ति हमारे में आगे जनते होना चाहिए चाहिए चाहिए चाहिए पर करना कुछ और यही होता है ना इसीलिए अपने आप को परीक्षा करके देखते ही नहीं सेल्फ एनालिसिस जो है स्व अध्ययन स्व का अध्ययन स्वाध्याय बोलते ना स्व का अध्ययन अति आवश्यक है साधक हमें अपने आप को देखते रहना है हमारा मन किस तरफ जा रहा तो है रजगुणी हो रहा है दिन भर वृत्तियां कैसी चल रही है कैसे चल रही है के के कम होती जा रही है तो आप सोच लीजिए अब इसमें सुधार करना जरूरी है ऐसा कारण क्या धूल दो कारण खान पीन में कोई कारण है उठने बैठे में संग में कारण है कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा तमगुनी की ओर रजोगुनी की ओर ले जा रहा है उसकी कटौती करो इसके सेल्फ एनालिसिस मेथड सबसे बड़ा चीज होता है साधक के गुरु से तब को तो पूछते रहेंगे क्या क्या पूछते रहेंगे कहाँ थे तो गुरु तुम्हारे ही पीछे तुम्हारा ही नहीं गुरु बना हुआ है क्या वो लाखों हैं उनकी चेड़े और सबकी चौबीस घंटा फोन आते रहेगा गुरु तो गुरु रह गए फिर तो घंटा तो लो जाएगा चौबीस घंटा वो फोन पकड़ा रहे एक चेड़े फोन आ रहा डायरेक्शन देते रह रहे चौबीस घंटा फोन भी में लगा रहेगा गुरु क्या करेगा मुसीबत है ना सेल्फ से सबसे बड़ी चीज है आपका तो तो खाना पीना क्या हो रहा है कंट्रोल तो सारा शरीर की वृत्तियों का मूल आदर कौन है यही गोबर तो है खाद खा रहे है। खाद से तो सब चल रहा है इसे हर अश्धा मुख्य आधार यही है वो उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसे पूर्वकोदित प्रेरित प्रेरिता सर्वोपी प्राणी कर्मों से, पुरोग जो है उन्हें पुण्य पाप और इन कर्मों से प्रेरित होकर के ही सर्वोपि प्राणी सारी जनता जो है पश्चात नाना प्रकार दुख का धीरे धीरे ब्रह्मान भूल जाता है निक एक और कारण बता रहे जिसके वजह से ब्रह्मांड अनुभूत होता है इस संशय नहीं करनी चाहिए प्रागुर्धु पक्ष पातो दिने दिने ब्रह्मानंदे नाम तेन प्राच्यों बदे तक कहा प्रतिदिन मनुष्य निद्रा से पहले और निद्रा के बाद में निद्रा के आरंभ में और निद्रा के अवसान में ब्रह्मानंद में स्नेह करता क्यों कर रहा है उसको को क्यों चाहते हैं आप रोज नींद में जाने से पहले आपको सुख की याद आ जाती है और सुख के रात जाना चाहते क्यों जाना चाहते है? यदि नींद खराब चीज है आपका समय को बर्बाद कर रहा है आपके साधना में हानि होती है नींद फिर नींद को क्यों उचार इसका मतलब साधना वो भी एक साधना है सोना भी एक साधना है हाँ सोना भी एक साधना, हाँ, भी एक साधना कितनी सो कैसे सो कम से कम समय सो और अधिक से अधिक बैठे चार्ज हो जाए ये भी कला है आप सोते तो सभी हैं, भैंस भी सो रहा सब सो रहे सारे संसार सोता है कौन नहीं सो रहा संसार में भी सो रहे कौन फर्क क्या फर्क पड़ा उसमें सोने सोने में फर्क है। इसे सोना भी एक साधना है कैसे सोएंगे कितना सोएंगे ये तकनीक अपना लिया आपने दो घंटे तीन घंटे सो करके भी आप जल सकते हैं अबिल कोई को थकान नहीं हुआ कुछ नहीं होगा फिर अपने ध्यान भजन के शास्त्र चिंतन वगैरह में आप लगा सकते है तो कला योग निद्रा <laughs> योग निद्रा से शुरू करो सबसे बढ़िया योग निद्रा से शुरू करना योग निद्रा से शुरू करो पहले अंगन्यास अंगन्यास ले हाथुरी ध्यान देना मन से उसको अंगन्यास करते वो नहीं लेना गीता वाला नहीं लेने का अंगन मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मानसिक रूप में विजुलाइजेशन बाय माइंड मन से देखना मन ही बोलना उनके नाम और मन से उनका ध्यान करना उस अंगुली उस अंग को हिलाना नहीं योग निद्रा हुआ योग निद्रा का पहला भाग अंगन्यास अंगन्यास के बाद प्राण फिर जब प्राण आ रहा है ज्यादा उस पर ध्यान करना ज्यादा समय ध्यान करू तो वही सो जाओगे वो भी ज्यादा नहीं करने का थोड़ा गिनना ग्यारह ग्यारह गिन बस उससे ज्यादा नहीं तर तर जाते जाता है वो फायदा नहीं होता। हो गया? के बाद संकल्प। संकल्प होनी चाहिए कि मैं इस ब्रह्मांड को देखने वाला उस आत्मा का अनुभव करना चाहता मैं अपने स्वर्पुत आत्मा जिसमें इस अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हुई है इस अनंत ब्रह्मांड के संचालन हो रहा है जिसमें वो अनंत ब्रह्मांड जैसे लय भी हो जाता है तजान थो वायु के आधार पर संकल्प वो होनी चाहिए मैं उस आत्मस्वरूप का अनुभव करना चाहता संकल्प का तीन बार दोहरा लेने के बाद फिर चक्र ध्यान कर दो उन स्थानों पर गोलाधार चक्र मन से बोलो गोलाधार चक्र और ध्यान उस जगह पर जानी चाहिए पर स्वादिष्ठान चक्र बोलो मैं ध्यान से जाए मणिपुर चक्र बोलो इधर से तीन चार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्र ध्यान दो उसके बाद अपने अभिष्ट गुरु का चित्रीकरण तो इसे क्या हो गया आपने प्रत्यार कर दिया एक अंग प्रत्येक अंगों को ध्यान करने से वह शक्ति पहुंचती है। मानसिक शक्ति से वह शक्ति से क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है इसे एकदर से हर अंग का आप रिलैक्स पर आसन करते हो केवल अंग से आसन हो गया प्राणा से प्राणायाम हो गया संकल्प और इनके द्वारा चक्र धारणा के जरूर प्रत्याहार कर लिया आपने इंद्रियों को वहां समाहित कर दिया फिर आपने गुरु आदि का ध्यान कर धारणा कर लेना उसका ध्यान करते करते सो जाना ऐसी जो नींद होएगी वो उत्कृष्ट नींद होगी और वह नींद थोड़ी सी काम चल जाता अब एक योग करते करते माना दस बजे किया ग्यारह बजे तक हो गया ये चीज इतनी कार्य करते करते आप तीन बजे उड़ जाएंगे आपकी बैटरी की चार्जिंग तीन घंटे में बारह से तीन में या ग्यारह से चार चार घंटे में फसना सेकंड में विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ। चलतीस को देखना मन से देखना है चलाने की कोशिश करना नहीं है ना लेना है न छोड़ना है चलती हुई को आती जाती हुई को देखते रहना है गिनना है श्वास अंदर आ रही है श्वास बाहर जा रही है गिनते जाओ। एक श्वास अंदर आ रही है, एक, श्वास बाहर जा रही है एक श्वास अंदर आ रही है दो श्वास बाहर जा रही है तीन इस तरह से गिनते जाओ योग निद्रा करते हुए सोएंगे ना तो बिल्कुल सही चलता है इसलिए नींद भी एक सावरा क्योंकि ब्रह्मांड का मामला है साधारण साधना नहीं है वो तो ब्रह्मांड को पाने जा रहे हो तो साधारण मामला थोड़ी है ये साधारण साधना है लेकिन हम लोग पशुवत् व्यतीत कर जाते हैं उस महान क्षणिक क्षणों को ये हम लोग अपनी ही किसी अनंत जन्मों के पाप का फल है ये पशुवत् सो के जग जाते यहाँ पर निर्णाम तेनाली प्रत्य हम क्योंकि पक्षपात तो तीने तीने, उसी पक्षपात आप करते हो आप चाहते में आप हमेशा उस सुख को अच्छा रोज शाम होते होते सोते 9 बजे 10 बजे कब हम सोने जाए कई बार सारे काम जल्दी निपट जाते हैं ना घर के कई लोगों को हमने देखा है वो खाली बड़े परेशान हो जाते हैं अरे कब 10 बजे बार बार घड़े दस बजे सोना है सोना है दस हो जाए तो भाई दस दिन हो जा रही अब तक ये काम पहले निपट गया था ऐसे देखते उपन लोग के अंदर क्यों क्यों है ये क्योंकि ब्रह्मानी मानना पड़ेगा प्राग्ञ अस्विन विवधित कह इसे बताओ प्राज्ञ जो बुद्धिमान है इस विषय विवाद कैसे कर सकता है किस सु ब्रह्मानंद नहीं है विवाद नहीं कर सकता है प्रत्यय मनुष्याण निद्राया प्रागूर्दी निद्रारंभे निद्रावसानी च्रह्मनंदे अस्ति प्रतिदिन देखने को मिलता है मनुष्यों को निद्रा के पहले और निद्रा के बाद में निद्रा के आरंभ करने में और निद्रा के अवसान में ब्रह्मनंद स्नेह जगता है यतः निद्रादु इसी कारण से तो निद्रादियों के विषय में मृदुश्या संपादय आप मृदुशय्याजाए वगैरह की व्यवस्था बना के रख लेते हो तद च है तम पर असक्ता इसलिए उसके अवसान में उसको परित्याग करने में असमर्थता हो करके आप कुछ क्षणों तक आ सके चुपचाप भी बैठे रहते हैं है। अश्विन आनंदे को बुद्धिमान विवेदिता कौन सा बुद्धिमान विवाह कर पाएगा नकोपित करता अब पूर्व पक्षी आशंग करता है नूषणि तो ब्रह्म नंदश्चे भाति लौकिका आलसाश्चरित शास्त्रे न गुरु पक्षी कहते हैं सारे आलसी महाब्रह्मी मारे पड़ेंगे जितने आलसी है सब ब्रह्मी है सिर्फ जा बैठे रहते आलसी है कुछ करना धर्म नहीं चाहते बस दो टाइम रोटी मिल जाए अपने पढ़े कहते हैं वाक्य में आलसी नहीं है वाक्य आलसी मिलना बहुत मुश्किल असली आलसी भी वास्तव आनंद में रहते है असली जो आलसी होता है वो भी आनंद में रहता मुक्ति नहीं हो सकती में अज्ञान में नहीं ब्रह्मान में भी लौकिकों को ब्रह्मांड का भा य होता है तो अलसाह चरित्तियों आलसी सब चरित्त हो जाएंगे क्या फायदा इस गुरु के चक्र में पढ़ने के क्या फायदा शास्त्रों के चक्र का शास्त्र गुरुनाथ कि ऐसे ब्रह्मानंद अनुभव करने के लिए शास्त्र क्या जरूरत है गुरु मात्र यदि शास्त्र पढ़ना गुरु की सेवा सेवादी करने के बाद जो ब्रह्मानंद प्राप्त होने वाला है वह वा चुपचाप बैठने पर मिलता है तो आलस्य को मिल गया वो ब्रह्मानंद फिर गुरु और शास्त्र की जरूरत क्या रहेगा तुष्टि स्थिति मतृलभ्य में से लाभ हो जाता है तो गुरु शुश्सादि पूर्वकम श्रवणाधिकम वृद्धा से गुरु शुश्धि पूर्वक श्रवणादि जो कार्य है वह तो व्यर्थ हो जाएगा तो सिद्धांति बहुत सुंदर तुमने कहा बिल्कुल ठीक रहे है अयम ब्रह्मांड विज्ञापी जानने मातृ से नहीं होता है बहुत लोग कहते जान लो हो गया जानने मात्र से नहीं होता यहां देखो यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण इसी इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसर इंपॉर्टेंस गिवन फॉर एक्सपीरियंस नॉट ओनली फॉर नो नो नो नो नो नॉलेजो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं शब्दों से सुन ली है जान ली है अनुभव कहां की इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में और एक्सपीरियंसिव तीनों में अंतर समझना पड़ता है सामान्य ज्ञान जो सामान्य रूप में जान लिया जाता है वो इंफॉर्मेशन हो और विशेष रूप में वस्तु को हम जानते हैं वो भी जानकारी ही है उसकी अनुभूति हो जाए कैसे इसमें हम लोग क्या कहते हैं ज्ञान और विज्ञान शब्द प्रयोग होता हमारे यहाँ शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान वेदांत ज्ञान विज्ञान सुनिश्चित ज्ञान इस नॉलेज और उसके बारे में, में और डिटेल में आप चले गए पूरे पुस्तक पढ़े ही नहीं अपने ब्रह्मी मान ली पूरे सुनी ही नहीं ब्रह्मी मान लेते वैसे तो उसे भी लिटल नॉलेज हो गए ना, ना। कंप्लीट नॉलेज फिर एक्सपीरियंस होता आप जोड़ देंगे सुना आपने सुनने से जान तो लिया ना जानने मत से काम चलता नहीं अनुभव करना सुन लिया ब्रह्मांड होता है मैं भी सोता अनुभूति हो रही है ऐसा कहने से नहीं होता आप सभी सोते ही है तो सही प्रमाण प्रमाण प्रमाण इसका मतलब ये बात तो सुन चुके हो। होता है है है में जा रहे हैं आपको मालूम मालूम मालूम हो गया होने होने मात्र से से से काम काम चला सुंदर उड़ाएंगे जो कहता है कि होने से काम चल जाता तदेव गुरु शुश्रुषा मंत्रि अयं ब्रह्मांड ये जो मेरा अनुभूति और यह अनुभूति ब्रह्मानंद है ऐसे भी जान लेना उसको पहचान लेना उस अनुभूति को स्वरूप लेना यही मुक्ति है जो कोई संशय नहीं है लेकिन ये चीज बिना गुरु और शास्त्र का होगा क्या नहीं इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े कह को पाए लगाए को लागू पाए प्रश्न उठाए ना किसको गोविंद को पहचान कौन कराएगा गुरु तो करेगा इसे गुरु और शास्त्र के बिना परमात्मा का पहचान हो ही नहीं सकता इसे कहते हैं बाड़म कृतार्थ गुरु शास्त्रे गंभीर ब्रह्म व्यक्ति कह ठीक कहा आपने बाढ़ ब्रह्मेद यदि उन्होंने जान लिया यही ब्रह्म यही ब्रह्मानंद यही मेरा स्वरूप है कृदार्थ तावत पहले उतने से कृदार्थ हो सकते हैं। लेकिन ते गुरु बिना अत्यंत गंभीर व्यक्ति क्या गुरु और शास्त्र के बिना वो अत्यंत गंभीर ब्रह्म को कोई जान पा सकता है कोई नहीं जान सकता अत्यंतम गंभीरम दुर्वगाह अवांग मनस गम्यम सर्वोज सर्वांतम रूपम ब्रह्म गुरु गुरुशास्त्र विहाय अन्य केना भी, के भी उपाय न को जानियात अर्थात न कॉपी अत्यंत गंभीर है अर्थात दुर्वगा आप अपने मन बुद्धि से आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते क्यों माँ वाणी और मन का विषय ही नहीं अवांग मन सम्यम सर्वज्ञ सर्वांतर है सर्वरूप है सबको जानता है सब से अलग है क्या नहीं सबके भीतर है फिर भी वो सब से अलग होगा जो सबके भीतर रहता है सब अलग भी हो सकता है ना जो घट के भीतर चना है घट से अलग है ना नहीं सर्वात्मा भी वही है ये पंजाब के माला के समान है में आपने माला देखे ऊन की माला बनाते धागा वो धागे से ही वो मणिपी धागे की हो जाएगी वो मणि नहीं होता उसके पीछे धागा नहीं कोसा है वो धागो का ही मणि जैसे बनाया तो मोटा मोटा मोटा एक ही चीज है सूत्रे सूत्र मणिगणा मणि भी सूत्र ही है सूत्री मणि बना है सूत्री मणियों को बांध भी रहा है और सूत्र मैं हो सूत्र साल कुछ नहीं है वैसे बड़ा सुंदर है तो कहते इसीलिए देखो कि वो जो है वो केवल सर्वज्ञ नहीं है केवल सर्वांतर नहीं है सर्वात्पम ब्रह्म ऐसा स्वरूप की अनुभूति ऐसी अनुभूति जो है गुरु शास्त्रे विहिया गुरु और शास्त्र को छोड़ करके अन्य किसी उपाय से कोई करना चाहेगा तो नहीं कर सकता असंभव है न नको पितर ना था नाक्यादेव ब्रह्मानंदम जान दो मम न कृतार्थता है अरे आपने बोला मैंने सुन लिया जान लिया हो गया कृतार्थ क्या गुरु क्या शास्त्र की जरूरत है आपने कहा ना मैं जाना। जो मैं सोया तो ब्रह्मांड में था नहीं मैं जान गया। खाते हैं ऐसा नहीं हो जिसने देंगे किसी ने कहा चतुर्वेदी को मैं एक हजार रुपया दान दूंगा सुनकर कर गया, गया। महाराज में जानता हूँ वेद चार होता आपने का है अपने कहा चतुर्वेदी चार वेद जाने वाले को मैं तो जान लिया चार वेद होता है मुझे दो। वैसे तुम्हारा हाल है वेद पड़ा है सुना ना मेरे वचन से सुन लिया उतने उत्तरे से वेदों का ज्ञान होगा क्या चार वेद है ये चीज़ है वेदों को पूरा जानना अलग चीज इधर से सुंद होते जानना अलग चीज है उसको ब्रह्म अनुभव करना एक कर अलग चीज इसे कहता है ननो पूर्व पक्षी तुझ तो वाक्य तो तो तो तो आप देव आपके वचनों से मैंने सुन के जान लिया हूं ब्रह्मानंदम जानते न कृतार्थता किम न लभ्य थे क्या मुझे कृतार्थ नहीं होऊंगा इत्याशंका अनुवाद पूर्वक सो पहा हसी मजाक उड़ाते उसकी जो है जवाब देंगे मन से कस्य प्राज्य मन पंडित मन है ये अविद्वान। जाना आपके कथन के द्वारा मैंने अब आज और अब जान लिया अब मैंने जान लिया कि मैं सुशिप्रद्रता हूं कुतो मेरा कृतार्थ था मेरे जान ही लिया हो तो मैं भी कृतार्थ नहीं हूं कृता तो मैं भी मुझे अपने आप को मानना चाहिए अरे सुनोत्र भाई तुम्हारे जैसे झूठे पंडितों की क्या हाल है प्राग्ञ मन्य एक शब्द मनस्य कस्य वृत्तम श्रुणु किसी के झूठे ढोंगी विद्वान का एक बार क्या हाल हुआ था वो सुन लो कितने हुई ऐसे बोलने वाले है? क्या हुआ था कौन विद्वान था ऐसा वृत्ता वही घटना को सुनाते चतुर्वेद विधेदे यदि श्रृणवन् घोषणा कर दिया कि चार वेदों का वेदता है उनको मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ हजार रुपये आओ भाई कोई जानकार हो तो ले लो ये घोषणा हुई डमडम बजा शहर में नजारे सूचना नहीं गई एक पंडित पहुंच गया पहुंच कर क्या कहता है कि भाई सुनमन सुनमन मैंने सुनता हुआ वह आकर क्या उड़ा? वो चुनाव आ करके बोलने लगा अहो वे चार होते हैं आपकी घोषणा से मेरे को मालूम हो गया है चार वेद होते हैं हमने जान लिया हूँ चार वेद होते हैं मुझे लो दक्षिणा लाओ वेदमी वेदमी मैं धर्म मुझे धन दो ऐसे कहने वाले कहा तुम्हारा भी है कि तो सुन लिया ब्रह्मांड होता है सुनते हुए मैं भी ब्रह्मांड हो गया है अनुभूति चाहिए चतुर्वेद विदे को इधम बहुधन दाता बहुत धन में दूंगा ऐसी घोषणा कर दिया है एवं वाक्य श्रुतवा इस वाक्य को सुन लिया किसी आद्यक्ष पंडित ने और वेदा चतरी की और कहने लगा जाकर के उससे चार होते हैं इति आपके आपके ही वचनों से मैंने जान लिया हूं अतो मे दीता इसरा मुझे देवे वक्ति। भवान तो आपका विहार हो गया है वेदास चतर सर वेदम संख्या में व्यक्ति देखो पूर्व पक्ष के मुख से जवाब निकाल रहे हैं वो तो क्या कहता है अरे वेदास चतरे जो बोल रहा है ना मूर्ख वो केवल वेदगत संख्या को जानता है वेद को नहीं जानता पढ़ाई नहीं हो ऐसा कहते हो फिर तुम भी ऐसी ही हालत हो होते इतनी तुम जानते हो अनुभव नहीं हो रहा है स वेद गांख्या में व्यक्ति न तो वेदा, वेदा स्वरूपमी चोदयती संख्या में वैसा जाना न तो वेदाशेषद यदि तरी तुम्य शेषम ब्रमसी कहते हो कि व्यक्ति वेदगत संख्या मात्र को जानता है वेदों को पूर्ण रूपेण नहीं जानता सांगो पांग वेद को पढ़ा लिखा नहीं है वो तब कर हम तुम भी वही हाल में हो तुम अपी एवे वो, वो उस ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप को अभी तुम भी नहीं जानते हो सुन लिया ब्रह्मांड होता है मैं ब्रह्म कि वो तो अनुभव करता हूँ तो जागृत में भी वही वही है है में भी है। उसके अलावा कोई नहीं वास्तविक उसका पूर्ण रूपता को तुम भी अनुभव भी नहीं किया साम्य ने समाधत सा को देकर के समाधान करते हैं एवं चतुर्वेद अभिज्ञ मन चतुर्वेद अभिज्ञ मन्य जो अपने आप को चातुर्वेद को जानने वाला ऐसे मानकर आया व्यक्ति युवा उसके समान पे आप तुम यथा यथावती तथा ब्रह्मा नवेशी। संपूर्ण ब्रह्म जैसे जानना चाहिए वैसे आप संपूर्ण को नहीं जानते हो अतः नहीं वो जाना सी तिरता वाक्य में आपते नहीं उस चीज को तो पूर्व कहेगा वहां तो वेद में चार संख्या थी और संख्या से भिन्न वेद का स्वरूप होता शब्द राशि अलग था ब्रह्म का अलग क्या स्वरूप है सशेष और अशेष दो स्वरूप आपका कहना आप सशेष ब्रह्म को जानते हो अशेष ब्रह्म को नहीं जानते हो आपके वचन से लग रहा है मैं अशेष ब्रह्म को नहीं जानता को मतलब क्या मैं सशेष ब्रह्म को जानता हूं ये तो ब्रह्मे भी सशेषता और अशेषता दो रूप है क्या है बड़ा सुंदर है कहते हाँ क्यों नहीं है अज्ञान काल में सशेष ब्रह्म है ही है ज्ञान काल में ही अशेष ब्रह्म जाओगे इसलिए सशेषता और आशेषता व्यक्ति की अवस्था के आधार पर कहा जाता है नृत्य वेद स्वरूप भेद स्वगतादिभे आनंद रूपे ब्रह्मणी अज्ञा अंश से अभापूर्ण ज्ञान ज्ञान ज्ञानित पालंभ न घटते चौदह संख्या से वेद के स्वरूप पर था वैसे ही हाथ पर स्वगतादिभेद शून्य आनंद रूपा उस भ्रम में अज्ञा कोई अंश नहीं रहता है अज्ञातांश है क्या उसमें कुछ निरंश ब्रह्म में अज्ञातांश आ जाएगा अंश भावा भाव असंपूर्ण ज्ञानी तुम हो ऐसा जो आपने आरोप लगाया वो ठीक नहीं है न खतते यदि जो दे शंका करता है पूर्व पक्षी अखंड माया तत्कार्यवर्जित अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एवं अखंड एक रसानंद ने मायावर से कार्य रहित तो सखंड एक आत्मा ने अशेषत्व और सशेषत्व की चिंतन विचार का अवसर ही नहीं है कहां से आ गया मैंने नहीं हो सकता तो सिद्धांति कथन नहीं है इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट पूर्ण रूपेण जानना और अधूरा जानना अधुरा कुछ हिस्से को आपने जाना जैसे मान लो एक कलम है इसको आप देख रहे हैं आपने इसको जान लिया कलम है पूरा जाना आपने क्यों इसमें कौन सी कंपनी का नाम लिखा आपको है आपको मालूम है इसके अंदर किस टाइप की रिफिल होते हैं कि जॉट रिफिल होता है कि साधारण रिफिल होता है कैसा होता है क्या होता है पूरा खोल के रखा इस तो कुछ हुआ नहीं इसे ब्रह्म को आपने समझ लिए मेरे कहने के आधार पर सुश्री में ब्रह्मांड का अनुभव सभी करते हैं वास्तविक स्वरूप क्या है उसे पोल पट्टी पूरी खोलनी पड़ेगी ना देखनी पड़ेगी ब्रह्म का क्या <laughs> ज्ञान काल में तो है वो तो इसलिए कहते हैं कि है जब तक हम उपनिषद को पढ़ रहे हैं शब्द से हम जान रहे हैं तब तक हम सशेष ब्रह्म ही जान रहे हैं जब पढ़ा हुआ जब पच गया हम ब्रह्मास्त्र स्थिति पहुंच गए ऐसा ब्रह्म इसकी पार्थ गीता में कहते देते थे अध्याय के अंत में उस स्थिति में जब स्थित हो जाओगे सिद्ध प्रत्यय से का भाषा सुधीर्घ वो स्थिति में जब पहुंच जाएंगे तब अशेषता को प्राप्त हो तो तक शब्द ज्ञान इसे है ब्रह्म ब्रह्म बोलने वाले दो प्रकार, करके भी दोनों एक छात्र पढ़ा है महा ब्रह्मा से बोल रहा है मैं को जानता। ही भी बोल रहा है को जानता। दोनों अरे का र्थ पश्यसि शब्द पाठ्य अर्थ बोधस्ते संपादे न शिष्यते कद शब्द नहीं हो पटस्त तुम क्या शब्दों को पढ़े हो अथवा उसके अर्थ को भी अनुभव कर रहे हो शब्द को पढ़ना अर्थ को समझना और अर्थ का अनुभव करना तीनों अलग चीजें शब्द पाठ है यदि तुम कर रहे एक शब्द को पढ़ा हूं शब्द को अर्थ को मात्र जाना हो प्रकार का अनुभव करना शेष रह गया इसी को हम कहते हैं शेषता जैसे साइंस में क्या होता है स्कूल में टीचर पहले पढ़ा देते हैं फिर बाद में ले जाएंगे प्रैक्टिकल रूम में चलो प्रैक्टिकल रूम होते हैंटरी में ले जाएंगे वहां आपको एक्सप्लेन करा करके अनुभव करा देंगे जो आपने थेरी पढ़ा वो देखो ऐसा होता है दिखाएगा प्रैक्टिकल सब में आजकल तो सारी चीजों की होती है किसी चीज की नहीं है आप जिंदगी में प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा ना <laughs> कि रसम अद्वितीय सच्चिदान रूप शब्द में पढ़सी इतने को शब्द नाम अर्थम सुखतादिवेद शून्य पश्यसी जानसी क्या तुम शब्दगत अर्थ जो था सुगतादिवेद शून्य आत्मस्वरूप था उसको तुम अनुभव करके जान रहे हो इतनी विकल्प आद्य पक्ष सावशेष आद्य पक्ष का नाम सावशेष शब्दों को पढ़ा शब्द के अर्थ को समझा अभी उसका अनुभूति में नहीं उतरी है यह सावशेषता और अनुभूति हो गई तो अशेषता